ग्रह एक का 14वां भाग प्लेट विसरण विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि पहले महाद्वीपों की स्थिति वर्तमान स्थिति से भिन्न थी इस प्रकार आज के कुछ भूखंड पहले कभी किसी अन्य महाद्वीप के रूप में थे बाद में भूखंड गति करते हुए अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचे किंतु यहाँ एक समस्या उत्पन्न होती है एक महाद्वीप बहुत विशाल होता है उसका तैरना इतना आसान नहीं है क्यूँकी एक हल्का सा मालवाहक जहाज का वजन यदि उसके द्वारा हटाये गए पानी के वजन से कम नहीं होगा तो वो एक पत्थर की तरह डूब जाएगा किसी भी परिस्थिति में वैगनर ने यह दावा नहीं किया कि महाद्वीप तैर रहे हैं। उसने केवल इनकी गति के बारे में बताया अब यह सवाल उठता है कि ये कैसे गति कर रहे हैं? इस पहेली का उत्तर भूगर्भ शास्त्र की प्लेट विवर्तन की शाखा ने सुझाया भूगर्भशास्त्र के अंतर्गत पृथ्वी के भूपटल से संबंधित वलन और भ्रंशन का अध्ययन किया जाता है प्लेट विवर्तन के द्वारा पृथ्वी के आकार संबंधी विकास को स्थलमंडल के विशाल प्लेटों की गति के संदर्भ में समझाया जा सकता है इस व्याख्या से वैज्ञानिकों द्वारा सदियों से परिकल्पित प्रश्नों जैसे विश्व के किसी क्षेत्र में आने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी उदगारों और हिमालय व एल्प जैसी महान पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण के बारे में उत्तर दिया जा सकता है भौगोलिक संदर्भ में एक प्लेट विशाल कठोर और ठोस चट्टानों की पट्टी होती है विवर्तन की शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निर्माण करना है इन दोनों शब्दों को साथ में रखने पर हमें प्लेट विवर्तन की शब्द प्राप्त होता है जो पृथ्वी की सतह को प्लेटों से बना हुआ बताता है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सबसे बाहरी परत एक दर्जन से भी अधिक बड़ी या छोटी प्लेटों के रूप में बंटी हुई है जो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बड़ा सरल है हम यह पहले ही जान चुके हैं कि पृथ्वी का स्थल मंडल बड़ी और छोटी महाद्वीपी प्लेटों से बना है और ये प्लेटें एक दूसरे पर रगड़ाती रहती हैं, जो पिघली चट्टनों की मुलायम परत जो दुर्बलता मंडल कहलाती है पर फिसलती रहती है जब दो प्लेटें टकराती हैं, तब उत्पन्न परिणामी दाब बहुत अधिक होता है जो सतह को विरूपित कर वरित रूप में पर्वत श्रेणियों का निर्माण करता है ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत करीब पांच करोड़ वर्ष पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेटों की आपसी टकराहट से प्रोगेहासिक टेतिस सागर में से ऊपर उठा है प्लेटों में टकर होने पर पृथ्वी की सतह पर लंबे और समांतर वन के आश्चर्यजनक उठाओ के फलस्वरूप पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ विश्व के सात हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है हिमालय के शिखरों पर पाए जाने वाले समुद्री जीवों के जीवाश्मों से यह बात स्पष्ट होती है कि इसकी उत्पत्ति महासागर से हुई है हिमालय को नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह विश्व के सभी पर्वतों में सबसे नया है